महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी लगातार 20 वर्षों तक बहुत ही मेहनत किया रंग बेद, या बेद के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया उनकी सादा जीवन पद्धति के कारण उन्हें भारत और विदेश में बहुत प्रसिद्धि मिली वो बापू के नाम से प्रसिद्ध हुए महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कराते रहो रघुवती राघ राज पावन सीतारा